विवेकानंद साहित्य स्फुट विचार ईसा एक सन्यासी थे और उनका धर्म मुख्यतया सन्यासियों के ही योग्य है उनके उपदेशों का सार ऐसे कहा जा सकता है त्याग करो इससे अधिक कुछ नहीं और यह केवल कुछ सौभाग्यशाली जनों के ही योग्य है दूसरा गाल भी बढ़ा दो असंभव अव्यवहारिक पाश्चात्य लोग यह जानते हैं यह तो उनके लिए है जो साधुवृत्ति के लिए भूखों प्यासों मरते हैं जिनका लक्ष्य पूर्णता है अपने अधिकारों पर डटे रहो सामान्य मनुष्य के लिए नियम है, नैतिकता के एक ही प्रकार के नियमों का उपदेश साधुओं और गृहस्थों को समान रूप से नहीं दिया जा सकता सभी सांप्रदायिक धर्म यह सत्य मानकर चलते हैं कि सभी मनुष्य समान है किंतु यह विज्ञान द्वारा सिद्ध नहीं होता शरीरों में अंतर की अपेक्षा मनों में अंतर अधिक है हिंदू धर्म का एक मूलभूत सिद्धांत यह है कि सभी मनुष्य भिन्न हैं और अनेकता में ही एकता है मदिरा सेवी के लिए भी कुछ मंत्र है और वेश्यागामी के लिए भी नैतिकता एक सापेक्ष शब्द है क्या इस संसार में निरपेक्ष नैतिकता जैसी कोई वस्तु है या विचार एक अंधविश्वास मात्र है हमें हर युग में हर व्यक्ति पर एक ही मापदंड से विचार करना उचित नहीं है हर व्यक्ति हर युग में हर देश में भिन्न स्थितियों में होता है यदि स्थितियाँ बदलती हैं धारणा भी अवश्य बदलेंगी कभी गोमांस भक्षण भी नैतिकता पूर्ण था जलवायु शीतल थी और अन्य भी अधिक ज्ञात नहीं थे मुख्य सुलभ भोजन मांस था इसलिए उस जलवायु और युग में मांस अति आवश्यक था किंतु अब गोमांस भक्षण अनैतिक माना जाता है एकमात्र अपरिवर्तनशील मनुष्य एकमात्र अपरिवर्तनीय वस्तु ईश्वर है समाज गतिशील है जगत संसार का शाब्दिक अर्थ होता है वह जो गतिशील है ईश्वर अचल गतिहीन है जो मैं कहता हूँ वह सुधार नहीं है अपितु है बढ़े चलो कोई वस्तु इतनी बुरी नहीं है कि उसका सुधार या पुनर्निर्माण करना हो अनुकूल क्षमता ही जीवन का एकमात्र रहस्य है उसे विकसित करने वाला अंतर्निहित तत्व है बाह्य शक्तियों द्वारा आत्मा आत्मा को दमित करने की चेष्टा के के विरुद्ध आत्मा के प्रयास का परिणाम ही अनुकूलन या समायोजन है जो अपना सर्वोत्तम अनुकूलन कर लेता है वह सर्वाधिक दीर्घ होता है यदि मैं उपदेश न भी दूँ तो भी समाज परिवर्तित हो रहा है वह परिवर्तित अवश्य होगा यह न तो ईसाई धर्म है न विज्ञान यह तो अनिवार्यता है जो नीचे से काम कर रही है यह अनिवार्यता कि लोग या तो जीवित रहें या भूखों मर जाए